दोस्तों अब पूरी किताब को सफर एक नजर में समझते हैं। ब्रेनी ब्राउन हमें ये सिखाती हैं कि हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा डैमेज परफेक्शनिज्म करता है। परफेक्ट बनने की कोशिश हमेशा शेम, फियर और कंपैरिजन को फीड करती है और हमें अपने असली रूप से दूर ले जाती है। इसके बरकस उनका असल मैसेज फ्लोस के साथ भी हम बिलोंग करते हैं और फ्लोस के साथ ही हम अपना बेस्ट वर्जन दुनिया को दे सकते हैं। ये किताब तीन पिलर्स पर खड़ी है। कॉरेज, अपनी स्टोरी को अपने फ्लोस के साथ सामने लाना। कंपैशन, अपने और दूसरों के लिए सॉफ्टनेस और एम्पथी प्रैक्टिस करना। कनेक्शन, अपना मास्क उतारकर अ Whole-hearted life जीने के लिए आपको perfect बनना नहीं, बल्कि अपने आप को embrace करना सीखना है। सोचिए जब आप हर दिन अपने आप से ये कहते हो, मैं जैसा हूँ वैसा ही enough हूँ, तो आपका stress कम होता है, आपके relationships गहरे होते हैं और आपकी creativity multiply होती है। और दोस्तों यही है इस किताब का असल gift। अपनी imperfections को छुपाओ मत, उन्हें अपनाओ, क्य उन्हीं में आपकी humanity है और उन्हीं में आपकी आजादी है। अब decision आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी perfection के pressure के नीचे गुजारना चाहते हो, या फिर अपनी imperfections को gift बनाकर एक whole-hearted, free और authentic life जीना चाहते हो?